विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग एक विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात करते हैं तो आज आप दिल ताम के बैठिए एक बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हमारी फील्ड से जुड़े हुए बहुत ही बड़े स्टार आर शमशेर जी से आप मिलने वाले हैं बहुत बातें होगी बहुत ही अच्छी उनकी वॉइस है अगली जो आवाज़ आप सुनेंगे स्वागत के बाद शमशेर जी का ये आवाज होगा तो आप सभी की तरफ से आरजे शमशेर जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में रमेश जी बहुत बहुत थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इतना इतनी इज्जत अफजाई आपने दी और आपकी भी आवाज बहुत ही बेहतरीन है और आवाज कहते हैं कि एक स्पिरिट का आपका रिफ्लेक्शन है आपकी रूह का तो आपकी आवाज़ में भी काफ़ी जोश और खरोश है और बहुत दिल करता है कि आपसे भी बात करी जाए और आज मौका मेरे को मिला है आपसे बातचीत करने का बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी और काफ़ी नाम सुना है आपका संजय जी हमेशा बात करते रहते हैं मैं उससे आपके बारे में और मैं चाहूँगा कि इस विशेष मुलाकात में पहला सेगमेंट जो इंट्रो वाला है अब पूरी तरह से डिटेल में आपका जो आर्जिंग का जो रेडियो जॉकी का जो करियर की शुरुआत और अब तक की जो बातें हैं वो हम सुनना चाहेंगे इस इंट्रो में तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे दिल से अपनी जो आ, महिमा है वो खुले दिल से करिएगा हमारे सारे जो लिसनर्स हैं वो आपको सुने समझे और कुछ पाएं आपसे सत्ताईस uh, साल को कॉम्पैक्ट बीस या सत्ताईस मिनट में करना बहुत मुश्किल है मगर सत्ताईस uh, uh, साल पहले मैं नाइन्थ क्लास में था जी। और नाइन्थ क्लास में अपना पहला रेडियो प्रोग्राम किया था इन द ग्रूफ ऑल इंडिया रेडियो के लिए फिर उसके बाद मनभावन एक शो किया फिर काफ़ी साल रिक्वेस्ट प्रोग्राम्स करे उस समय रेडियो में रेकर्ड प्लेयर्स और स्कूल यूज़ होते थे और हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के वो भी ऑल इंडिया रेडियो पे थे मनीष सिसोडिया जी प्रोडक्शन असटेंट होते थे वहाँ और काफ़ी घंटे हम गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल से निकल के जाते थे वहाँ रेकर्ड सुनते थे गाने माक करते थे म्यूज़िक का बहुत शौक था और लोगों को अपने फेवरेट गाने सुनाने का शौक़ था और उसके साथ दिलचस्प बातें भी करने का बहुत इंटरेस्ट था इसका कैरियर मुश्किल था लोग कहते थे ये जब रेडियो जॉकिंग को कैरियर लिया जाए पहले अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमको बोलते थे और ब्रॉडकास्टर बोलते थे और जब प्राइवेट एफ आया तो टाइम्स ऑफ एम वालों ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के उन्होंने कहा कि आपको आरजे बोलेंगे और लोगों ने काफ़ी बगावत करती करी कि भाई इसमें कोई शान नहीं है रेडियो जॉकी शब्द में तो सबसे पहले मेरे को आ, ये एक्सेप्टेंस दी मैंने मैंने कहा मैं बोलूँगा अपने आप को आरजे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अब लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान का पहला आर मगर इसके पहले भी जो जनरेशन्स के रहे हैं उनको अनाउंसर्स और ब्रॉडकास्टर्स uh, का खिताब मिलता था और काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन करते थे एक डिफरेंस ये आया था टॉप के अंदर कि हमने जो मेरा स्टाइल था मैं बोलचाल भाषा इस्तेमाल करता था यानी कि ना बिल्कुल पक्की हिंदी या शुद्ध हिंदी या बिल्कुल कठोर अंग्रेजी थोड़ा बातचीत का लहजा रखता था और उसमें इंग्लिश के देशत विदेश शब्द जो हमको स्कूल में पढ़ाया गया था कि भाई दिल होना चाहिए हिंदुस्तानी ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट हिंदी या परफेक्ट अपनी रीजनल भाषा ज़रूरी है और मेन जो भाषा का मकसद होता है और म्यूज़िक का मकसद होता है कि वो म्यूज़िक और भाषा और बात दिल को समझ समझाने चाहिए ना कि आपने उस टाइम अपनी ग्रामर चेक करनी कि अंग्रेजी कितनी अच्छी बोल रहे हो मैसेज पहुँचना ज़रूरी है जी। तो उस पर ध्यान दिया और ये स्टाइल एक काफ़ी प्रचलित हुआ और सबके सब Uh, कहने लगे मैं भी आरजे और मेरे को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी काउंटलेस आरजे जे स्ट्रीन करे मैंने नेपाल में रेडियो स्टेशन सेटअप करे और सबसे पहला uh, रेडियो स्टेशन एशिया का प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन वहां खोला था और इनफैक्ट रेडियो नेपाल के लिए भी ओपनिंग प्रोग्राम मैंने होस्ट किया था वहाँ पर जो uh, उसके बाद फिर uh, कैनेडा में भी वैनकूवर में गए वहाँ पे सीडी प्लेयर ही आप क्या कह रहे हैं मैंने कहा जो दिल में हार कह, कह, कह जो पहले रटा हुआ था वो छोड़ दिया तो वो ट्रेंड काफी मैंने देखे की चले है और अब जो ट्रेंड है काफी कुछ समझदार ब्रॉडकास्टिंग कम हुई है जो बोलते हैं लोग कहते हैं आ, उस दिन किसी ने बोला मम्मी कहती है है बहुत ज्यादा बोलती आरजे बन जा। तो जिसको वर्बल डायरिया है वो आरजे बन रहे हैं और ये बोला जा रहा है तो इसकी छवि बहुत खराब हो रही है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की और मैं मानता हूँ कि जो मेन मकसद है उसको वापस लाना चाहिए और इस वजह से मैं अभी भी कंसल्टेशंस uh, कर रहा हूँ और वॉइस uh, ओवर्स uh, करता हूँ जिसमें uh, अपना मैसेज जो अपना स्टाइल था उसको लोगों को याद दिलाता हूँ कि असल में ये था ह्यूमर ज़रूरी है और बोलचाल भाषा भी ज़रूरी है मगर इतना भी ना बोलो कि दूसरा आदमी कहे कि बंद करो और गाना लगाओ जी, जी, जी। तो ये है थोड़ा संक्षिप्त में सारांच में मेरा लाइव रेडियो की और मकसद शमशेर जी मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा इंट्रो आप अपने नाम और अपने फैमिली के बारे में भी बता दें कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके माता पिता क्या करते थे वो थोड़ा सा हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री ना, आ, पूरा नाम है शमशीर राय लूथरा शमशीर एक पर्शिया नेम है और राय और लुथरा पंजाबी है हम और पोस्ट पाकिस्तान आए हैं मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर प्राइम मिनिस्टर थे बहालपुर स्टेट के मेरे ग्रैंडफादर दोनों साइड के आ, सब इंस्पेक्टर रहे हैं और आ, पोस्ट पार्टीशन हमको जागीर में या लगेसी कुछ भी नहीं मिली सब चला गया तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत ही सिंपल ढंग से हमको हमारी अपब्रिंगिंग हुई है और आ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ बहुत प्राउड हूँ कहने में कि मेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग हुई है मगर टेस्ट हमने अपना हाई क्लास रखा है यानी कि इस जो ग्रेसफुलनेस और जो सेटिस्फैक्शन है फुलफिलमेंट है कि रात को बैठे तो किसी के पैसे नहीं चुकाने और किसी का दिल दुखाया हुआ याद नहीं करना कि आज किस किस के साथ बोले हैं। तो उस ढंग से लाइफस्टाइल हमने अपना लीड किया मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूं मैं सिंगल हूं अभी भी और बीच में डाइवोर्स हुआ था मेरा कुछ पंद्रह साल पहले और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स पर हुआ था कुछ कोई युद्ध नहीं हुआ था <laughs> तो इसलिए मेमोरीज काफी पॉजिटिव रही हैं और रोमांटिक लाइफ रही थी काफी साल पहले अभी आई थिंक दस बारह साल हो गया है लगता है कि सब अंकल अंकल जब से बोल रहे हैं तो कोई चांस नहीं है अंकल और भैया ही अब चल रहा है बस इनफेक्ट अंकल की तरफ ज्यादा हो गया अब <laughs> अच्छा बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में बताया मुझे अच्छा लगा क्योंकि कई लोग जो है अपनी कुछ कमियों को छुपा देते हैं कुछ अच्छाइयों को बता देते हैं लेकिन आपने दोनों चीज़ों को बहुत ही क्लियर सच्चे दिल से हमारे साथ शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जो आपने कहा कि इस वक्त जो है आर जो है वो बहुत ज़्यादा बोल की भाषा बोलते हैं या बहुत बोलते हैं बोल की नहीं बहुत बोलते हैं तो उसको कैसे है? जैसे कि आपने कहा कुछ काम करना होगा फिर से हम लोग जो जिस तरह से हमने आरजे जो है वो एक बोलचाल की भाषा बोले लोगों को समझ में आए कनेक्ट होवे और जो चीज़ें मैंने एक दोस्त की तरह जो बातें होनी चाहिए आरजे के साथ में या फील करे उसको वो चीज़ें फिर से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा किस तरह की पहल से तो बनाया था नेपाल में उसका नाम था मेरो कथो मेरो गीत हुँ. और उसमें लोग अपनी लाइफ स्टोरी लिखते थे अच्छा और कहते थे मेरे साथ ये हुआ और उसके साथ हम गाना रिलेट करते थे यानी कि दी द कम्प्लीट आइडिया ऑफ अ रेडियो शो इज टू कनेक्ट एज अ फ्रेंड एंड एमरजेंसी के टाइम भी जब भी कोई नेचुरल uh, क्लामिटी uh, आती है अर्थक्वेक होता है सबसे पहला कनेक्ट आपका बनता है रेडियो ट्रैफिक सिचुएशन में और स्परिचुअल uh, गाइडेंस के लिए So, एक जो फ्रेंड है रेडियो जॉकी है जो दूसरी साइड पे उसको ये जो इमोशनल क्वेश्चन है अपना वो नहीं भूलना चाहिए नहीं। कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है उसको जो सुन रहा है एक रोल मॉडल के तौर पे सुन रहा है और ये भी ना सोचें कि पब्लिक अनइंटेलिजेंट uh, है या पब्लिक इज दम आजकल सब जागे हुए हैं सबको बोलना आता है सबको कॉन्फिडेंटली बोलना आता है जवाब भी देना आता है सीधे जवाब के उल्टे जवाब भी देने आते हैं तो आप ये ना वहाँ अपने हाई चेयर पे बैठ के स्टूडियो के अंदर सोचे कि भाई मेरे को सब पता है और मैं पब्लिक से ज्यादा अच्छा बोलता हूँ क्योंकि वो चलन चेंज हो गया पहले शुद्ध हिंदी का होता था शुद्ध इंग्लिश का होता था अब जो कॉन्फिडेंटली बोलता है वो बोलता है तो इसलिए जब तक आपकी बात में अगर तुक होगा या ऑथेंटिसिटी नहीं होगी अगर आप ऑथेंटिक वॉम्थ एग्ज्यूट नहीं करेंगे यानी कि जो आप अंदर से जेनली महसूस कर रहे हैं उस आदमी के बारे में या उस टॉपिक के बारे में या उस गाने के बारे में तो वो चीज पब्लिक पकड़ लेगी आवाज झूठ नहीं बोलती आवाज आपको पढ़ लेती है आपके मनोस्थिति और जो सुनने वाला है उसके कान भी उसको खबर रहती है कि आदमी मे बी आप टीवी पे जाते हैं तो आप कुछ सेट से डिजगाइ कर सकते हैं और मेकअप से डिजगाइज कर सकते हैं कपड़ों से कर सकते हैं मगर जब आप एक फ़ोन कन्वर्जेशन करते हैं रेडियो पे और जो पब्लिक सुनती है या डायरेक्ट बात करते हैं तो उस कंटेंट पे आप ध्यान देंगे ऑथेंटिसिटी पे ध्यान देंगे तो आपकी फैन फॉलोइंग अलग बढ़ेगी और आपका मकसद पूरा होगा कि मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं मेरी बात पहुंच रही है प्रधानमंत्री जी का भी प्रोग्राम का नाम है मन की बात जी। तो देट मीन्स मानते हैं वो कि मन की बात बड़े बड़े पोस्टर लगाने से या टीवी वी आने से नहीं होती आपको अपनी वॉइस के थ्रू अपने शब्दों के थ्रू अपनी बातचीत के थ्रू वो माध्यम के थ्रू गांव-गांव तक घर घर तक गाड़ी के अंदर सब तक पहुँच सकते हैं आप तो काफी पावरफुल मीडियम है और अभी भी वो उसको चेंज नहीं कर सकते उस पावर को या चैलेंज नहीं कर सकते आप बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर हैं इस वक्त जहाँ रेडियो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है सुनते रहें सुनते रहें ऐसा फील करता है और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारी हॉबीज़ होती है बहुत सारी हॉबीज़ होती है तो आपका हॉबीज़ के बारे में हमें बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं क्या करते हैं आप आजकल, आजकल सबसे लेटेस्ट हॉबी है मेरी पिछले तीन साल से डैडी मेरे पिताजी बेडमिटन हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और मदर की भी चेस्ट इन्फेक्शन थी तबीयत खराब है तो पिछले तीन साल से तो फुल टाइम हॉबी है कि इन दोनों की सेवा कर रहा हूँ मैं करना सिंगल हो के उसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं कि घर में नलका भी खराब होता है आया भी है खाने बनाने वाली भी नहीं आती मेडिकल नहीं आता Dad is almost semi now. उनको गोद में उठा के ले उठाते हैं नाश्ते mm -hmm. पे, पे और लंच पे so that routine पूरी हॉबी तो अभी तो यही है कि सेवा करो mm -hmm. मम्मी डैडी की माँ बाप की mm -hmm. और और क्या है हाँ घर में चीजें ठीक कराने की हॉबी काफी अच्छी बन गई है, अच्छा. अब बैठे उठे कहते अच्छा डायट कमे का रंग कौन सा करे और ध्यान चलो ड्राइनिंग टेबल बनते हैं सो so दैट ध्यान हर टाइम ऑप्टिमिज्म के थ्रू हो और पॉजिटिविटी के थ्रू हो की तरफ हो और होप की तरफ हो आप अगर होप क्रिएट करते हो तो वो मेरे को तो लगता है एक बहुत ही आ, मेरी पर्मांट लुक्रेटिव हॉबी रही है और इस हॉबी का ही करियर बना है यानी कि होप यानी आशा लोगों में डालना और इंस्पायर करना कि आप कुछ बन सकते हैं कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं मैंने एक आशीर्वचन मैगजीन भी शुरू करी है पिछले तीन साल से और साथ साथ मैं ऑडियो ब्लॉग्स करता हूँ और एक वर्कबुक निकाली है इसका नाम है ज़ीरो टॉलरेंस टू नेगेटिविटी तो जब आप होप क्रिएट करोगे लोगों में और ये जो कलेश है छोटी छोटी चीज़ें नेगेटिविटी सुसाइड कर रहे हैं लोग बैठे बैठे सब कुछ है तब भी दुखी है और Uh, the जो जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं तो होप क्रिएट करने से एटलीस्ट दिसवर्ड टू द नेक्स्ट डेट दैट बीन लुको पॉजिटिव थिंग होप नहीं है सब खत्म है तो अगले दिन उठने की क्या जरूरत है आदमी को क्या जरूरत है कि भाई गुड नाइट कह दिया चलो आज सुबह उठ के क्या करना है कुछ भी नहीं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपको मैंने हॉबी के रूप में पूछा है तो आपने बहुत ही सेवा भाव से उन चीज़ों को बताया और एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मैसेज जो है आपके इस शब्दों से मिलता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है और साथ ही साथ पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना है कि वो आशा लेकर हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें रास्ता मिल जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा म्यूज़िक के साथ आपका जो काफ़ी कनेक्शन है तो कौन सा गाना जो है आपको बहुत पसंद है गुनगुनाना चाहते हैं वो थोड़ा सा गुनगुनाइए सबसे पहले सबसे बड़ा फेवरेट जो है मैं जिनका फैन हूँ राजस्थानी म्यूज़िक का हूं। और राजस्थानी पॉप में तो लीला रंजी सबसे फेवरेट है भाई और म्यूजिक के अंदर उसके साथ साथ स्पिरिचुअल म्यूजिक का बहुत चौक रहा है कीर्तन का घर में मैं हर टाइम 24 घंटे कीर्तन लगा के रखते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंग्लिश के अंदर या वर्ल्ड म्यूजिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो रिदम बना के रखे जाएगा गाड़ी भी चला रहे हो तो लगे कि कहीं जा रहे धुम धुम धुम नहीं ये नहीं की था, था, था और दोस्तों की चला रहे हो पड़ोसियों को दिखा रहे हो देखो स्टीरियो हमारा कितना अच्छा, ऊंचा बजता है अच्छा नहीं कितनी कि, कि, कि, कि, कि, कि, गाड़ी रही है। मगर म्यूजिक हो हो कि जब निकल पड़े तो वो किसी की पे हो निसार वाला गाना चले ये गाड़ी के अंदर निकले तो आसपास लोग वो देखते हुए ऑप्टोमिज्म के साथ बहुत दिल करता है मैंने एक बार मिले थे प्रधानमंत्री जी को देखा था सड़क पे राजीव गांधी जी को और मैंने स्कूटर में बैठा था पीछे गर्मियों की छुट्टियां थी डैडी ने काफी मिडिल क्लास और ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग दी है तो जॉब जाता था मैंने स्कूटर से निकल के बाय बाय टाटा और उन्होंने भी गाड़ी रोकी वहां से वेव किया मेरे को तो ये मेरे को लगा की मशहूर होने का फायदा क्या की अगर आप आते जाते लोगों को कि आप जो कई गाड़ी से निकले बाहर एक दूसरे को घूरने के लिए जगह और घुर्राने की जगह घूरते हैं और घुर्राते हैं गाड़ियों में तो भाई थोड़ा सा शीशा नीचे किया हाँ जी क्या हाल है सब ठीक पहले आप आ, सही तो वैसा म्यूजिक जो गुस्सा निकाले जो रिदम से चले और जो मेलेडी हो और जो ऑप्टमिजम हो मेरा फेवरेट तो वही है किसी की मुस्कुराटे वो पे हो चलिए बहुत ही अच्छी जो बातें हैं आपसे हो रही हैं और संगीत के बारे में भी आपकी जानकारी अच्छी है और साथ ही साथ स्परिचुअलिटी के बारे में भी आप काफ़ी अच्छी जानकारी अपने पास रखते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं और चलिए बहुत सारी बातें हम लोग और करेंगे लेकिन अभिनेत एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में सुनेंगे शमशेर जी का पसंदीदा गाना जी हाँ आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो किसी पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले दुधान किसी के वास पे हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटो पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले दुधान सी के वास के हो तेरे में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी आरोप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 रिश्ता दिल से जी के का जिंदा है हमी से ना पार का रिश्ता दिल से जी के ऐबार का जिंदा है हम ही से नाम का का मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहे फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे बो नि किसी का दर्द मिल सके बोले तो उठान किसी के वास पे हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी तनाम है नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आरजे शमशेर जी को बहुत ही अच्छी आवाज़ और बहुत ही अच्छे अनुभव हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका थैंक यू थैंक यू वेरी मच कैसे हैं आप <laughs> <ब्रेक के बार? laughs> बहुत अच्छे हैं और काफी अच्छे काफी अच्छे हो गए हम लोग अभी जी जी अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की बात लो म्यूजिक की बात लो तो वहाँ कहते हैं कि सिंगिंग की भी बात लो तो बिना गुरु के ये चीज़ें आपके पढ़ने नहीं पड़ता ऐसा है तो आपका विचार क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ गुरु तो सब में और देर इज स्परि गुरु इन एवरी वन हम सब ने कुछ ना कुछ जिंदगी के लाइफ लाइफ से जिंदगी से सीखा है और अब उसको सिखाना अगर कमर्शियल ढंग से है तो हमको कोई मेंटर बोल सकता है गुरु बोल सकता है स्पिरिचुअल गुरु बोल सकता है हम आश्रम भी खोल सकते हैं अगर खोलना चाहें मगर हम सबके अंदर सीखने की और लाइफ के लाइफ से एक्सपीरियंसेस लेने की हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटी है और गुरु तो हम सब में है और हमारे हम सब में कैपेबिलिटी है कि लोगों को हम आशीर्वचन दे सकें और कुछ अच्छी चीज़ बता सकें जो मेरी मैगजीन है आशीर्वचन उसका मेन मकसद ये है कि उनको सब जो फर्क फर्क एरियाज हैं लाइफ के म्यूजिशन सिंगर्स रेडियो जॉकीज़, आर्टिस्ट बिजनेस लीडर्स सब अपना एक स्पिरिचुअल मैसेज या एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान तो हम सब में है सेल्फ नॉलेज डिवेलप अपना करते हैं सेल्फ नॉलेज डिवेलप करेंगे तो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि अपनी हमारी आत्म अभिव्यक्ति। अगर हम अपने आप को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करना चाहेंगे जब तक हमारा सेल्फ नॉलेज अच्छी तरह डेवलप नहीं होगा तो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन भी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और सेल्फ एक्सप्रेशन अगर सेल्फ uh, नॉलेज कम है दैट मीन्स हम लोगों से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होंगी हमको और हमको अपने आप को uh, जो जो एक पर्टिकुलर टैलेंट लिया है चाहे हम कंप्यूटर इंजीनियर बने हैं चाहे म्यूजिशियन बने हैं चाहे सिंगर बने हैं, म्यूजिक कंपोजर बने हैं, रेडियो जॉकी बने हैं, न्यूज रीडर बने हैं, राइटर हैं किसी भी प्रोफेशन में हम उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सेल्फ नॉलेज हमारे अंदर जो गुरु है वो उसको हम जगा नहीं पाए पूरे ढंग से नहीं कई बार ये कहते हुए सुना है कि संगीत सीखना है तो गुरु के पास जाना है सीखना है तो वो क्या चीज है मेरे लिए तो गुरु नेचर है कुदरत है मैं तो वो आ, हम एक कारपेंटर को मैं लेके आया हूँ पिछले सात वाले घर से तो पहले इनके सात वाले घर में इतना शोर मचाता था ये और दो दो तीन तीन कारपेंटर आते थे जो वैसे पूरा से लगता था युद्ध हो रहा है कोई जोर जोर की ठा टाँ उसके बाद इनके पास एक कारपेंटर आया जो बहुत ही सुर में थोड़ी लगाए और जब उसने कील ठोकना है तो तीन बार एक, दो, तीन, फिर बाद लक्टर बार तो ताल के अंदर ये आ, आ, आ, हाँ और इसको मैंने हायर कराया और इसको और इतना खुश है कहता है पांच दिन की जगह आपने पंद्रह दिन काम कराया मैं नहीं पंद्रह दिन और कराऊंगा तो बस सुर में अपने काम कर और हारमोनीम और वो दिखता है सामने जब की लगे होते हैं जो फर्नीचर का पीस बनता है या दरवाजा बनता है तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है तो आ, सुर जो है हमारे अंदर या मेलोडी है या म्यूजिक है वो तो नेचुरली है वो एक रिदम है जिसपे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है और आपने बच्चे को देखा होगा बच्चे को म्यूजिक की जरूरत नहीं होती डांस करने के लिए वो बस लेट्स गो और मस्त हो जाता है hmm. वो जो बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन हमारे अंदर है कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है ऐसे नहीं कूदो वैसे नहीं कूदो ऐसे बैठो वैसे नहीं बैठो ऐसे डांस करो वैसे नहीं करो तो वो एक चीज सीखी जा सकती है मगर नेचुरल मूवमेंट रिदम है मगर जब तक कि ये म्यूजिक को टेम भी नहीं करेंगी तो जॉन्स और म्यूजिक कॉम्पोजिशन नहीं होंगी सो म्यूजिक जॉन्स में भी जाना है अगर जैज में जाना है रॉक में जाना है क्लासिकल में जाना है तो यहाँ पे आप फिर मास्टर्स ढूंढ सकते हैं यहाँ पे खुद सुन के भी सीख सकते हैं या गुरु के चरणों में जाके उनको भी कह सकते हैं कि सिखाएं आजकल गुरु नहीं हैं और जो चेले भी वो खुल के झुक के सीखते भी नहीं है पूरे ढंग से तो सबसे बेस्ट गुरु आजकल यही है कि उनको कोई डीज खरीदो या ऑनलाइन जाओ आप म्यूजिक सुनो एक हारमोनियम लो खुद अपने आप को वो गुरु को इनवोक करो यानी कि आप पंडित जसराज जी को मिले भी नहीं हैं कभी अगर मगर पंडित जसराज जी की एलबम्स को आप सुनेंगे सुबह शाम और अपने मन में उनके चित्र सामने रखेंगे और बोलेंगे कि प्रभु या गुरु जी आप गाइड करें तो वो भी गाइड कर सकते हैं मैं अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और काफ़ी समय से ये विचार हमारे मन में रहता है और काफ़ी लोग ये सोच कर बैठे हैं कि गुरु होने से संगीत सीख सकते हैं गुरु होने से अध्यात्मिकता के अंदर जो शक्ति है वो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यहाँ आपकी बातों से थोड़ा वो लगा कि गुरु की ज़रूरत नहीं लेकिन आपके सीखने का जो अंदर की जज्बात है उसको अगर आप अपने अंदर का जो गुरु है उसको अगर एक्टिवेट करते हैं अंग्रेजी शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं यानी उसको जागृत करते हैं तो शायद आप जैसे कि हम लोग शास्त्रों में भी वो सारी बातें पढ़े हैं और आपको सुनते सुनते मुझे वह अर्जुन वाली बात याद आ गई लवकुश वाली बात आ, याद आ गई कि ऐसे भी लोग हैं जो दूर से भी वो चीज़ें सीख पाते हैं आ, सामने वो गुरु के नहीं बैठे हो लेकिन दूर भी रहकर उन चीज़ों को याद करके वो सीखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर वो क्षमता है आ, सीखने का तो वो चीज़ें मुझे याद आ रही थी जब आप ये सारी बातें बता रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर और यही जो जो सुख मुझे मिल रहा है आपको सुन के वो सुख शायद हमारे लिस्नर्स को भी मिल रहा होगा मैं कहूँगा कि आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है आ, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना मोबाइल फ़ोन डिजिटल डिवाइस उठाइए और चौरानवे इस नंबर पर मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ कि आज का ये शो आपको कैसे लग रहा है चलिए शमशेर जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा कि आप लास्ट में एक गीत तो गुनगुनाना ही आपको दो लाइन जरूर और उसके पहले एक मैसेज देना है जी मेरा एक सबसे बड़ा आर्ट रहा है कि मैं लोगों को गाना कहते हैं गवा देते हैं अगर खुद गाते नहीं है मैं, <laughs> मैं पोएम या एक फ्रेज बोल सकता हूँ अगर आप चाहें तो जी जी स्वागत अपने लिए जीते हैं सभी अपने लिए जीते हैं सभी कभी जीकर देखो दूसरों के लिए अपने आंसू पहुंचते हैं सभी कभी रोलो किसी को हंसाने के लिए आ जाओगे दिल का सुकून अगर जलाओगे खुद को रोशनी के लिए इसको आप गा के सुनाते हैं बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज था आपकी इस पोएम में बहुत ही अच्छा लगा शमशेर जी आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया भी और भी मैं चाहूँगा कि आप बीच बीच में मैं आपको तकलीफ़ ज़रूर दूँगा कि फिर से हमारे साथ कार्यक्रम कीजिए किसी अच्छे विषय को लेकर गाड़ी बैलगाड़ी गुल कार आपको मिलने और आपके फैंस को मिलना आ जाइए कल आ जाइए जब आप फ्री हो जरूर आ जाइए और आने के पहले कॉल कर लीजिए तो मैं आपकी अरेंजमेंट करूंगा। देता जा, तो <laughs> हूँ जाते हैं बस एक बटन दबाओ आप और हम हाज़िर हैं क्या बात है बहुत ही अच्छा लगा ये भी आपका स्टाइल थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया आपके साथ ये कार्यक्रम करने में मुझे बहुत आनंद आया और मैं चाहूँगा कि आप जो सेवा कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं और आपके माता पिता जल्दी ठीक हो जाए वो बहुत ही हेल्दी रहें आपके साथ आप जैसे उनको देखना चाहते हैं वैसे वो आपके साथ रहें ऐसी शुभकामना मैं करता हूं चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं चाहूंगा कि आपको भी अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर और आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर मैं आपके साथ रहूँगा जी हाँ नमस्कार आप सुन रहे हैं मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो अपने लिए जिए तो जमाने में क्या जिए जीना वही है जो किसी और के लिए कौन रहा है कौन रहेगा दुनिया नी जानी रहता ना उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी कौन रहा है कौन रहेगा दुनिया आनी जानी रहता ना उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी मर्द वही जो जुल्म के आगे करना कभी झुकाए मर्द वही जो जुलम के आगे करना कभी झुकाए जो आरों के सुख की खातिर अपनी जान लुकाए भूल सकेगा कैसे कोई उसकी याद सुहानी रहता ना उसी का जितने की हो कुछ कुर्बानी कौन रहा है कौन रहेगा सुनिया जानी रहता ना उसी का जितन की हो कुछ कुर्बानी पानी का क्या बदला है पाया सोच न तू ने पानी का क्या बदला है पाया यही बहुत है तू दुनिया में काम पीसी के आया बच्चा बच्चा कहेगा एक दिन तेरी प्रेम कहानी रहता ना मुझे का जिसने की हो कुछ कुर्बानी कौन रहा है कौन रहेगा दुनिया जानी रहता ना मुझे का जिसने की हो कुछ कुर्बानी